मांगे मांगना भिखारियों का काम है अपना आत्मा खजाना पर्याप्त है केवल दुर्वासना से ही भीख मांगता आदमी बेवकूफी से ही भिखारी होता है बेवकूफी से दर दर की ठोकर खाता है बेवकूफी से ही जन्म मरण होता है बेवकूफी से राग द्वेष मेरा तेरा जंजल होता है बेवकूफी डिग्रियों से नहीं मिटती बेवकूफी मिटती है सत्य विवेक से सत्संग से सत्य स्वरूप परमात्मा को अपना मानने से सत्स्वरूप परमात्मा में शांति पाने से सत्स्वरूप परमात्मा में प्रवेश पाने से शादी करने से दुख नहीं मिटेगा दुख बढ़ेगा मोबाइल फोन पर देर रात तक फोन करने से दुख नहीं मिटेगा दुख बढ़ेगा रोग बढ़ेंगे बीमारी बढ़ेगी कपट बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा नेत्र ज्योति घटेगी सुनने की शक्ति कान की शक्ति नष्ट होगी कैंसर की बीमारी थकान अनिद्रा मोबाइल फोन को सुख का साधन समझ के रात को जो बातें करते हैं, उनका भविष्य अंधकार में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्नेहियों से बात करते करते सो जाते हैं, उनको जगत की सत्यता ले डूबती कम से कम उपयोग करो ज्यादा से ज्यादा सार बात में आओ सार है आत्मदेव सार है चैतन्य और सार है सदा सुख रूप और अपना साथ कभी नहीं छोड़ता है जो असार से सुख चाहते है वे हीन बुद्धि अल्पमति है जैसे बच्चा अल्पमति है चॉकलेट रख दो चीज वस्तु रख दो खिलौने रख दो हीरे जवाहरात रख दो सोने की लकड़ी रख दो तो अल्पमती बच्चा चॉकलेट खिलौने पकड़ लेगा हीरे जवाहरात सोना छोड़ देगा ऐसे ही विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मोक्ष की इच्छा ये सार तत्व है विवेक किसको बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी है और जगत विनाशी है आत्मा आनंद स्वरूप है जगत दुख रूप है आत्मा चैतन्य है शाश्वत है और जगत जड़ है नश्वर है ये विवेक सारभूत है ऐसा विवेक होगा तो तुच्छ चीजों से वैराग्य होगा तो एक विवेक साधन है दूसरा वैराग्य ये दो साधन आया तो छह प्रकार की आध्यात्मिक संपत्ति आ जाएगी शम, शम मन को रोकने की जैसे अभी हरिओम ओम का उच्चारण किया मन के संकल्प विकल्प कम हुए जो एक मिनट में दस संकल्प होते थे अभी छ हो जाएंगे पांच चार जितना मन की दौड़ भाग कम उतना वो आदमी ऊंचा निर्णय कर सकेगा ऊंचा सुख पा सकेगा ऊंचे संकल्प बल होगा उसमें जितना विवेक होगा वैराग्यवान होगा तो शट संपत्ति क्षम मानव मन को रोकेगा दम इंद्रियों को रोकेगा कुछ भी देखा मुंह में पानी आ गया खाने की चीज देखने की चीज है तो आकर्षित हो गए अरे ये बैठा है घर में सम्राटों का सम्राट बैठा है उसको तो पीठ देते और भिखमंगों से कुछ लेने को जाते हैं अरे अपना आत्मदेव जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग ला जाता नहीं अपनापन भूल समाधि लगाये मेरा ये मेरा ये मेरा नहीं अपने आत्मा में समाहित हो तो ये का जाग सुहाता नहीं ये मिले तो सुखी हो जाऊं ये मिले तो सुखी हो जाऊं गांडपण अच्छे इतना करूं इतना करूं ऐसा करू ऐसा करू लोग मेरे को कुछ माने मूर्खता है हड़मास के शरीर को माने मैं वो पर नहीं करे हो। घर में खोई बैठा तो घर धड़ी ने मैंने जो किया ऐसा अंधा भी नहीं करेगा दिल में खो बैठा था दिल भर को ये हो जाए ये हो जाए ये पालून अपने आत्मदेव के सिवाय कुछ भी पाया तो धूड़ पड़ी तो उस वस्तु पर पाने वाले पर आत्मदेव को जाने बिना कुछ भी जाना तो धूड़ पड़ी जानी हुई वस्तु पर आत्मदेव के सुख के बिना कोई सुख दिखता है तो धूल पड़ी उस पर आत्म परमात्मा के सिवाय कोई अपना दिखता है तो इस ज्ञान पर धूड़ पड़ी धोखा है आत्मा परमात्मा के नाते सब अपने हैं लेकिन आत्मा परमात्मा को छोड़कर ये मेरा है ये मेरा है कह कह के कई मर गए और भटकते रहे थे और अभी भी मर रहे हो भटकने को जा रहे हैं है तो आत्मा परमात्मा ही अपना था है और रहेगा शरीर अपना नहीं है शरीर तो जा रहा है मौत के तरफ मन भी अपना नहीं है अपने कहने में नहीं चलता जो अपना नहीं है उसके पीछे दिन रात लगे और जो अपना है उसमें शांत तो होकर उसके खजाने को नहीं पाते नारद जी कहते मंद और सुमंद मताया मंद लोग कुछ जैसे बच्चा है रमकड़े में लॉलीपॉप चॉकलेट में फंस जाता है हीरा मोती सोना छोड़ दे ऐसे जगत को सच्चा मान के इसमें उलझ रहे और अपने आत्मा के धन का पता ही नहीं आत्म सुख का महत्व नहीं आत्म सामर्थ्य का महत्व नहीं मोबाइल से फोन करेंगे तो किसी को ये वो कोई बात हो तो सुख के लिए फोन करते हैं और दुख बढ़ता है मोबाइल से जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये करके ऐसा करके छुप के छत पे मम्मी पापा ना देखे संचालक ना देखे छत पे जाके फांत करे तो कपट बढ़ता है बीमारी बढ़ती है निर्भय सुख भगवान का है शुद्ध सुख भगवान का शुद्ध ज्ञान भगवान का है बाकी संसार का ज्ञान फसने फसाने वाला है ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा अंत में रोना ही पड़ेगा भगवान बुद्ध कहा करते थे कि हे भिक्षु को ये जो पर्वत इतना बड़ा हिमालय जैसा देख रहे हो तुमने जितने जन्म लिए और सभी जन्मों की हड्डिया इ्ठी करे तो इस पर्वत को भी छोटा बना देगी इतने जन्म तुमने लिए ये मिले ये मिले ये मिले जो मिला है उसमें शांत नहीं होते ये मिले ये मिले कर कर आके जन्म मरण मरण जन्म जन्म मरण ये पर्वत से भी तुम्हारी हड्डिया ज्यादा कट्ठी हो जाएगी और ये जो बास में बड़ा डैम है बड़ा सरोवर है तुम हर जन्म में जितने रोए और आंसू बहाए तो सब जन्मों के आंसू कठे कर लो तो तुम्हारे आंसू इससे भी बड़ा डैम बन जाएगा इतने जन्मों से तुम रोए हो अब मरना जन्मना छोड़ो और रोना रेंगना छोड़ो अपने ईश्वरत्व में आ जाओ फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बदू बराबर बदू बदू सब सही हो जाएगा बड़बड़ बड़बड़ बड़ भोंगते भोंगते तो थक जाओगे आकर्षित होते होते होते राजे रात बेवागे मोबाइल फोन बेवागे बे वागे दौ वागे अढ़ी बर्बादी छे ईश्वर के तरफ चलो ईश्वर के लिए जियो हम ईश्वर के तरफ चल रहे हैं ऐसी ढींग को ईश्वर के तरफ चलोगे तो दुख नहीं होगा ईश्वर के तरफ चलोगे तो कुछ नाश नहीं होगा क्योंकि ईश्वर अविनाशी है ईश्वर निर्दुख है ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है कूड़ कपड़ धोखे बाजी है वो सब मुसीबतें बढ़ाना है सुन्या सखना कोई नहीं कोई कंगाल नहीं है सबके भीतर परमात्मा लाल है मूर्ख ग्रंथ खोले नहीं करमी भयो कंगाल ये करू ये करू इसमें ही आत्मा का धन भूल गया कंगला बन गया सोने की लंका है लेकिन कंगाल है किसी का सौंदर्य है तो उधर ही भागता है तो कंगाल हुआ न आखों को अच्छी सुंदरी देखती है तो कंगाल हुआ ना जिससे सौंदर्य दिखता है और जो सौंदर्यो का मूल है सारे ब्रह्मांडों का उस आत्मा का तो अनादर किया बाहर के सुंदर और बाहर की सुंदरियों के पीछे नाक ऊपर करके देखो तो क्या मिलेगा अब मेरे को शादी शादी करनी है, इतने करके सुखी हो गए, तू बाकी जा, में। <laughs> भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि वह जी हे राम जी दुख देखना है तो संसार में जाओ संसारी बिचारे बहुत दुखी है। बिना आग के तपते रहते द्वेष से राग से घर बनाइए हटा दाल लाइये ये करिए एक करिए खिलाइए बच्चों को संभालिए आखिर सब छोड़ के मरते और फिर भटकते रहते हमारे तरफ देखते नहीं बापूजी, हमारे तरफ देखते नहीं अब तुम्हारे तरफ कितना देखें, क्या देखें, क्या है तुम्हारे पास तुम भगवान के तरफ नहीं देखते तो हम तुम्हारे तरफ क्यों देखे जो ईश्वर के तरफ नहीं देखता है वो संसार का पिट्ठू होता है ऐसे पिट्ठू के तरफ क्या देखे? मुसीपाली की बत्ती के, के नीचे कितने जीव जंतु घूम घूम करते रहते रात भर कितना देखोगे वो तो छट के मरने के तरफ जा रहे हैं। सुबह होते होते करोड़ों जंतु मर जाएंगे अभी जो हाईवे की बत्तियों के तरफ देख रहे हैं सुख लेने को जाते हैं ऐसे मोबाइल फोन ये पतंगिया है तुलसीदास लोगों को कृपा करके नालत देते हैं। सर धुनी धुनी पछता वही बचपन अज्ञानता में चला जाता है जुआनी राग द्वेष में चली जाती बुढ़ापा बीमारी और पश्चाताप में मित्र और वैरियों में मनुष्य जन्म खो जाता है कब ईश्वर सुख पाओगे कब ईश्वर माधुर्य पाओगे कब ईश्वर शांति पाओगे ओम ओम प्रभु जी ओ प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओ एक एक श्वास बड़ा कीमती है ही खो रहे हाहा ही ही हुए हु, हु, है